सर क्या बातें कर रहे हैं इस टाइम गेम खेलने का सूझ रहा है आपको अनुष्का ने विक्रांत की तरफ कंफ्यूजन से भरी नजरों से देखते हुए कहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आप ऐसी सिचुएशन में गेम खेलने की बात कर रहे हैं अरे ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को कुछ नहीं करना है इतना कहते हुए विक्रांत धीरे धीरे चलकर अनुष्का के पास पहुँच गया और फिर उसके कंधे पर टंगे बैग को अपने हाथों में ले लिया देखो तुम लोगों को बस इतना करना है की एक आदमी को पकड़ना है और उसके बारे में अपने अच्छे अच्छे विचार व्यक्त करना है ओके विक्रांत ने अपनी टीम मेंबर्स को आंख मार कर इशारा करते हुए कहा अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था सब विक्रांत की तरफ कंफ्यूज होकर देखे जा रहे थे अच्छा पहले कौन शुरू करेगा विक्रांत ने अनुष्का का बैग खोलते हुए कहा उसने बैग में से एक काले रंग का बॉक्स निकाल लिया ये अनुष्का का मेकअप बॉक्स था अनुष्का अजीब सी नजरों से विक्रांत को देख रही थी उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत करना क्या चाहता है वो अजीब सी नजरों से देखते हुए मानो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये मेकअप बॉक्स उसका नहीं है विक्रांत ने बिना कुछ बोले मेकअप बॉक्स खोलकर उसमें से एक तारनुमा नुमा चीज निकालकर सबको दिखाना शुरू कर दिया इसके साथ ही उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए सबको चुप रहने का भी इशारा कर दिया था माइक हिडन माइक हज ने अपना मुंह खोलकर बोलने की कोशिश की लेकिन तभी अनुष्का ने उसे तुरंत ही आंख दिखाते हुए शांत कर दिया सर मैं आपका गेम समझ गई वाकई में इस गेम में बहुत मजा आने वाला है मैं इस गेम में स्पेशल सी की ऑफिसर जानवी शर्मा के बारे में बोलना पसंद करूंगी वो बड़ी मस्त लगती है लेकिन फिगर कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको विक्रांत ने हिडन माइक को अपने हाथों में लेकर अपनी भौई टेडी करते हुए इशारों में अनुष्का से इसके बारे में सवाल करने की कोशिश की अनुष्का ने अपना सिर ना में हिला दिया, उसे कुछ नहीं पता था फिर विक्रांत ने इशारे से रूही से भी यही सवाल किया विक्रांत को आश्चर्य हो रहा था की रूही तो चोरी में इतनी एक्सपर्ट है भला उसकी नजरों से बचकर किसी ने ऐसा कैसे कर दिया रूही ने अपने हाथों से इशारा करते हुए विक्रांत को बताया कि वो टॉयलेट गई हुई थी और शायद उसी बीच किसी ने चुपके से ये काम कर दिया था रूही की इस बात पर अनुष्का ने भी अपना सिर हिलाते हुए इसे सही बताया रूही भी इस वक्त अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि कब और किसने बैग में माइक सेट कर दिया था वो अपनी नाकामी पर थोड़ी शर्मिंदा हो रही थी अभी इन सभी के बीच इशारों में ही बातें हो रही थी कोई मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था दरअसल अनुष्का के मेकअप बॉक्स में जानवी ने चुपके से हिडन माइक रखवा दिया था ताकि वो विक्रांत और उसके टीम मेंबर्स के बीच होने वाली सारी बातें सुन सके वो तो अच्छा हुआ कि विक्रांत का अदृश्य डिटेक्टर टूल एक्टिवेट था ऐसे में जैसे अनुष्का यहाँ पहुँची तुरंत ही विक्रांत को पता चल गया यहाँ कोई हिडन माइक लगा हुआ है और फिर उसे तुरंत ही इस माइक के रखे जाने के लोकेशन का पता चल गया वैसे जानवी बड़ी मस्त लगती है न गजब की है मुझे जहाँ तक लग रहा है उसका अब तक दस बारह लोगो ऐसी रिलेशन रह चुका है लेकिन फिर भी देखो उसकी बॉडी कितनी मस्त है अचानक से हर्षित ने बोलना शुरू कर दिया विक्रांत उसकी तरफ देखकर बड़ा खुश हुआ वाकई में हर्षित का आईक्यू बहुत अच्छा था वो अब तक समझ चुका था कि विक्रांत किसी के बारे में बोलने वाला गेम क्यों खेलना चाहता है और इसके साथ ही ये भी समझ गया था की इस गेम में उसे किसकी तारीफ करनी है विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए अपना अंगूठा ऊपर उठा दिया हर्ष ने भी मुस्कुराते हुए सभी की तरफ थम्सअप का इशारा किया और फिर ऑफिस ऐसी बाहर निकल गया उसने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे ढंग से दे दिया था अब मैं बोलूंगा अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा मुझे भी यही लगता है कि जानवी देखने में बहुत सही लगती है लेकिन उसका पेस ढीला है सिर्फ ही है इसको कुछ दिन के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए फिर इसका दिमाग हो सकता है सही हो जाए <laughs> अनुष्का की बात सुनकर रूही को जोर की हंसी आ गई वह अपना मुँह दबा हंस पड़े इन लोगों के साथ वो भी इस गेम में हिस्सा लेना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह स्पेशल टीम का हिस्सा नहीं थी और उसका बोलना ठीक नहीं था अब मैं कहता हूँ हर्ष ने आगे आकर बोलना शुरू किया कुछ भी हो मुझे तो जानवी बहुत पसंद है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ एक बार मिल जाए एक बार हर्ष ने थोड़ी लिमिट क्रॉस कर दी थी वो और भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन उससे पहले ही विक्रांत ने शरा करके उसे शांत कर दिया था लेकिन विक्रांत अपने मकसद में कामयाब हो गया था उसके इस गेम में उसके सभी टीम में ने उसका साथ दिया विक्रांत का शक बिल्कुल सही था वाक में जानवी ने ही किसी से कहकर चुपके से अनुष्का के बैग में हिडन माइक सेट करवा दिया था उसने जब यह सुना कि विक्रांत को लखनऊ में कोई मेटल बॉक्स मिल गया है तभी उसने विक्रांत की प्लानिंग के बारे में सुनने का मन बना लिया था वाकई में पहले जानवी विक्रांत को सिर्फ एक सिरफरा अधिकारी ही समझ रही थी लेकिन जब उसने ये सुना कि विक्रांत ने केस से रिलेटेड मेटल बॉक्स को ढूंढ लिया है तब वो विक्रांत की स्किल का भी लोहा मानने लगी थी फिर तभी उसने विक्रांत को नीचा दिखाने के लिए और किसी भी तरह से उसे पीछे करने के लिए हिडन माइक लगाने का प्लान बना लिया था ऐसे में विक्रांत ने जन्ह्हवी को उसी के चाल में फंसाने का प्लान बना लिया था अब जो भी कुछ अभी विक्रांत और उसके टीम मेंबर जानवी के बारे में कह रहे थे वो सब जानवी और उसके टीम के लोग ध्यान से सुन रहे थे अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर जानवी शर्म से लाल हो उठी थी दोपहर के तकरीबन दो बज रहे थे जब विक्रांत ऑफिस से निकलकर बाहर गया यहाँ से निकलने के बाद वो लखनऊ पुलिस ब्रांच की गाड़ी लेकर चुपचाप अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन आरोप जाने के लिए निकल पड़ा विक्रांत सुबह से ही घड़ी आरोप नजर गड़ाए बैठा था और जैसे ही डुप्लीकेट टास्क का टाइम हुआ तुरंत ही वो पुलिस स्टेशन से गाड़ी लेकर टास्क के लोकेशन की तरफ निकल पड़ा था हमेशा की तरह टास्क का लोकेशन थोड़ी दूरी पर ही था ऐसे में विक्रांत उसी हिसाब से टाइम लेकर वहां के लिए निकला था हालांकि डुप्लीकेट टास्क का केस से कुछ भी लेना देना नहीं होता है लेकिन फिर भी विक्रांत डुप्लीकेट टास्क को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इस टास्क को करने से उसे प्वाइंट मिलते थे जिससे वो अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को अपडेट कर सकता था और सिस्टम अपडेट होने के बाद विक्रांत की शक्तियाँ और बढ़ सकती हैं जो कि सीधे तौर पर उसके काम करने की कैपेसिटी पर असर डालता है इसके पहले जब विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए लखनऊ में म्यूजिक कॉन्सर्ट में गया था तब उसे वहां से पैसे भी मिले थे ऐसे में उसे डुप्लीकेट टास्क से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है इसी वजह से विक्रांत कभी भी डुप्लीकेट टास्क को छोड़ना नहीं चाहता है डुप्लीकेट टास्क लोकेशन लखनऊ पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर था और विक्रांत लगभग बीस मिनट के ड्राइव के बाद एग्जैक्ट लोकेशन के करीब पहुंच चुका था अभी वो लोकेशन कुछ ही दूरी पर था, था। विक्रांत अभी चाहता था लेकिन अभी वो का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था वो भी चुपचाप करता रहा जाम की वजह से यहाँ गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही थी इरिटेट होकर उसने गाड़ी के स्टेयरिंग पर अपना हाथ पीट दिया फक अभी भी जाम लगना था मैं कैसे पहुंचूंगा वहाँ जाम में फसे हुई सभी गाड़िया इंच इंच करके आगे बढ़ रही थी विक्रांत की पुलिस कार भी इंच इंच करके आगे बढ़ रही थी काफी देर तक जब जाम नहीं खुला तो विक्रांत को लगा कि शायद अब वो डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन पर टाइम पर ना पहुंच पाए ऐसे में उसने गाड़ी से उतर कर टास्क के लोकेशन के करीब जाने का फैसला किया किसी तरह से उसने गाड़ी को रोड के किनारे बने हुए पार्किंग एरिया में घुसाया और गाड़ी खड़ी करके बाहर निकल गया वो टास्क का लोकेशन चेक करने लगा अभी वो यहाँ से जाने वाला था की अचानक उसे पता लगा की अभी वो जिस जगह पर खड़ा है इसी जगह पर डुप्लीकेट टास्क होने वाला है विक्रांत हैरान रह गया ये क्या बवाल है यहाँ क्या होने वाला है अब विक्रांत वापस देकर जल्दी से जल्दी के का करने लगा। अभी उसे गाड़ी में बैठे महज कुछ ही मिनट हुए थे से उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और वहाँ गाड़ी के भीतर एक लड़की आकर बैठ गई विक्रांत शॉक्ट रह गया तुरंत ही उसे सोलर में कब्रिस्तान के पास मिली उस लड़की की याद आ गई जो की इसी तरह उसकी गाड़ी में आकर बैठी थी और उसने विक्रांत से फ्लॉट करना शुरू कर दिया था कहीं लड़की भी तो उसी के जैसी तो नहीं गाड़ी में बैठते उस लड़की ने अपने होठों पर उंगलियां रखते हुए विक्रांत को छुप रहने का इशारा किया उसके बाद उसने विक्रांत के आगे हाथ जोड़कर कहा सर सर प्लीज मेरी मदद कीजिए मुझे थोड़ी देर के लिए छुपना है प्लीज प्लीज जब उस लड़की ने विक्रांत की तरफ देखते हुए ये बात कही तब जाकर विक्रांत ने ध्यान से उसका चेहरा देखा वो अवाक रह गया ओ oh कॉट ये विक्रांत का मुंह खुला का खुला रह गया मानो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था विक्रांत ने उस लड़की को पहचान लिया था वो कोई और नहीं बल्कि सिंगर नेहा कक्कड़ थी